I am your servant, O Lord. बत्तीस के बाद प्रैश् दे भांति भवानी दे विषण कर कहा गाई कथा प्रबंधव क्षेत्र बनाई यही यह कथा सुनी नहीं होई जनिया चर दु कर सुनिशोई कथाया लौकिक सुनहीं जानी नहीं आचर भी करहींसानी राम कथा कर मिथि जजनाही के मन मही ना भाँति राय अवतारा रामायण शतकोटियतारा गलत भेद हर चरित सुहाए अनेक मु गाय करिय नंसय सवृानी सुनिय कथा सादरगति महानी मययन शयन सगुण अमित कथा विस्तार सुनया सर्जन मानी दिन के विमल विचार विचार रामचंदी है, तो देख रहे थे अब राम कथा की महिमा बहुत प्रकार से वर्णन की भगवान के चरित्रों की महिमा बहुत प्रकार से वर्णन की भगवान के गुणग्राम जो जी है वो भी अनेक हैं, अनंत हैं, अनेक प्रकार से वो हो कल्याण करने वाले मंगल करने वाले हैं ये भी बताया जब भगवान की महिमा बताते हैं तो भगवान उनका नाम उनका रूप उनका धाम उनके चरित्र ये सब भगवत स्वरूप ही है जैसे भगवान तो भगवान ही है तो भगवान का राम भी भगवत स्वरूप ही है भगवान के जो चरित्र हैं वो भी भगवत स्वरूप ही हैं। अब इस प्रकार से वर्णन करके आगे कहते हैं कथा प्रारंभ करते हैं लेकिन कथा क्या प्रारंभ करते हैं कथा की जो विचित्रता है वो बताते हैं कहते हैं अब हम जो कथा ये दमन करने जा रहे हैं बड़ी विचित्र कथा है लोग जल्दी इस पर विश्वास नहीं करेंगे उनको सुनकर के आश्चर्य लगेगा ये कहते हैं तुलसीदास तो ने पहले ही मालूम है इसलिए उसका समाधान बताते है कहते हैं, की जी भांति भवानी अब कहते हैं बहुत कथा शुरू करेंगे जिस प्रकार से पार्वती जी ने प्रश्न किया और जय विद शंकर कहा बखानी शंकर जी ने ये कथा जिस प्रकार की पार्वती जी को सुनाई वो हम सब सुनाएंगे सो सब हेतु कहा गाई और उसका हेतु भी भी हम हम कहेंगे मैंने कारण कारण क्यों पार्वती ने कथा पूछा सब में बताएंगे और कथा प्रबंध विचित्र बनाई ये कथा जो है प्रबंध रूप में जैसे महाकाव्य प्रबंध काव्य कहलाता है तो ये एक प्रबंध काव्य का रूप करेगा कथा प्रबंध विचित्र बनाई और फिर इसमें जो कथा जो है ये बड़ी विचित्र कथा है इसकी रचना में बड़ी विचित्रता है अब जैसे यही बात जो अभी कही इसके पहले ये कहा था कि हम वही कथा सुनाएंगे जो याग्ञवल्क ने भरदास जी को सुनाई अब यहाँ क्या कह दिया कि हम वो कथा दुस्तार से सुनाएंगे जो पार्वती ने पूछी शंकर जी ने सुनाई तो असल बात मामला क्या है विचित्रता की बात ये कि वो बात सही है कि ये बात सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है या तुलसीदास भी भूल भूल जाते हैं कि हम पहले क्या कह गए तो इस बात में ये जो इस प्रकार की बातें हैं वो जो इस्लाम इसमचरित मानस का अध्ययन करने वाले हैं वो तो जब पहली बात पढ़ते हैं तो ये सब कुछ समझ में नहीं आता चक्कर काटते हैं उसमें कि सही बात क्या है इसका सूत्र कैसे चलता है इसकी व्यवस्था किस प्रकार के है ये सब हो हो। जो हो तो उसमें जोड़ तोड़ उसमें मिलाने की कोशिश करते हैं और मिलाई मिलता नहीं इधर के बैठालते हैं तो उधर के बढ़ा जाता है उधर के बैठालते हैं तो उधर के बढ़ा जाता है तो ये कथा बड़ी विचित्र कथा है तुलसीदास तो तो जी कहते हैं ऐसा है वो तो हम तुमको बताते हैं जी जी ये कथा सुनी नहीं हुई, होने आचर सुन जिसने ये कथा न सुनी हो तो इसको सुन करके कोई आश्चर्य करे मैंने कथा सुनी नहीं होगी पहली बार सुनेगा तो ये विचित्र लगेगी ही इसमें कोई बात नहीं लेकिन जिसने पहले सुनी होगी एक बार सुनेगा दो बार सुनेगा तीन बार सुनेगा बार बार सुनेगा तो फिर उसको स्पष्ट होने लगेगी सब कथा उसके सिद्धांत भी समझ में आने लगेंगे उसके और और रहस्य भी समझ में आने लगेंगे इसलिए इस, इस कथा को बार बार सुनना चाहिए बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए इसकी विचित्रता जो है वो समझ में आ जाएगी विचित्र के माने क्या है सुनकर के आश्चर्य हो उसे विचित्र कहते हैं विचित्र के माने है नाना रूप भी तरह तरह की चीजें हों तो उसको भी नाना रूप को भी विचित्र कहते हैं जैसे इसमें है नौ रसों का वर्णन है कई हाथ है कहीं श्रृंगार कही है कई रौद्र है कई वीर है किस प्रकार से अनेक रस हैं, तो रस भी अनेक रस जितने ही रूप है उतने ही रंग है ये भी कह सकते हैं विचित्र माने इसमें नाना प्रकार के भाव है तरह तरह की कथाएं है वो भी इसकी विचित्रता है आश्चर्यजनक बात है नाना रूप बात है विचित्र के माने विलक्षण भी है विलक्षण विलक्षण के माने क्या है अलौकिक विचित्र के माने अलौकिक विलक्षण ये शब्द यहां आ गए हैं तो इनको भी देख लिए। लक्षण जगत के जो लक्षण हैं और लोगों के संसारी लोगों के जो लक्षण हैं और इसमें जिनका कि व्यवहार जिन लक्षणों से होता है आप देखेंगे कथा में उसके विपरीत बात कही गई तो विलक्षण हो गई अब जैसे उदाहरण देते हैं कि अगर घर में कहीं किसी लड़के को माता पिता के संपत्ति से वंचित कर दिया जाए कि तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिलेगा तो संसारी व्यक्ति क्या करेगा झगड़ा करेगा या संपत्ति में उसका थोड़ा कम हिस्सा मिल जाए किसी को दूसरे को ज्यादा मिल जाए किसी को थोड़ा कम मिल जाए कोई चाणाक्य कर जाए दुश्यारी कर जाए किसी को थोड़ा दे न दे तो क्या करेगा झगड़ा करेगा गुस्सा करेगा लड़ाई लड़ेगा बदला लड़ेगा ये तो संसारी लोगों का नियम तरीका ये है लेकिन जब कथा सुनेंगे तो देखेंगे वहां ये नियम काम नहीं कर रहा है वहां तो भगवान राम का राज मिलता है तो राम राज लेने में उनको तकलीफ होती है कहती कहां से घास तू पर आ रहा और भाइयों को क्या नहीं दिया जाता तो उल्टी बात वहां आई भगवान राम का राज में लाते वो चला गया तो भगवान को कोई दुख नहीं और वो राज भरत जी को चला गया तो भरत जी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया नहीं होता चलो भरत जी को मिलकर वही प्रसन्न हो जाते तो वो भी उस राज्य को लेकर प्रसन्न नहीं होंगे तो बताओ भौतिक संबंधी प्राप्त करके लोगों को प्रसन्नता होती है नहीं होती क्या दुनिया में तो लोगों को बहुत होती है लेकिन इस कथा ऐसी विचित्र कथा है किसके ऐसे ऐसे पात्र है कि इनके सबके स्वभाव जरा उल्टे उल्टे हैं विचित्र प्रकार के वो विलक्षण है अलौकिक एक अलौकिक होती है अलौकिक है लौकिक वन संसारी है तो लौकिक बातें हैं लेकिन इस कथा में अलौकिक बातें हैं मैंने दिव्य है परमात्मा की बातें हैं परमात्मा के गुणों का वर्णन है परमात्मा के चरित्रों का वर्णन है तो उसमें सब जो है उसमें लौकिकता ढूंढो तो लौकिकता नहीं मिलेगी अलौकिकता मिलेगी और जो वस्तु तो अलौकिक होती है वो आश्चर्य लगती है जो लौकिक है जो हम आस देखते रहते हैं जो हम करते रहते हैं उसमें कौन सा आश्चर्य अगर हमारा किसी से बंटवारे होने में झगड़ा हुआ तो जानते कि वैसे झगड़ा हुआ किसी दूसरे के समय एक दूसरे का भी ऐसे हुआ तो कोई आश्चर्य होगा कैसे तो होता ही है कोई आश्चर्य नहीं होगा लेकिन जहां इस प्रकार का हो कि कोई व्यक्ति अपने हिस्से को भी स्वर्ग कह देगा तो नहीं हमें कोई जरूरत नहीं हम कोई ऐसे कमजोर आदमी थोड़ा जितनी संपत्ति तुम अपने साथ धो हमें बल होगा तो इससे हजारों के नियम पैदा कर लेंगे ये बड़ा विचित्र आदमी है ऐसे हाँ? तो देखो विचित्रता जो है इस अर्थ में अलौकिक बात विचित्र बात तो ये कथा में विचित्र ही है आगे भी कहते हैं कि देखो ये अलौकिक कथा है विचित्र शब्द यहाँ प्रयोग किया आगे अलौकिक शब्द आता कहते तो हैं कथा अलौकिक सुनेंगे ज्ञानी ये अलौकिक कथा जो लोग सुनेंगे ज्ञानी लोग तो कहते हैं नहीं आश्चर्य जो करें जानी तो वो आश्चर्य नहीं करेंगे अब देखो आश्चर्य शब्द भी आया विचित्रता में भी आश्चर्य था विचित्रता में अलौकिकपन भी था वही विचित्रता जब आगे वर्णन की तो अलौकिक भी कहना पड़ा और आश्चर्य में भी बताना पड़ा तो इस कथा में जो ये है ये कथा अलौकिक है अलौकिक कथा को अज्ञानी लोग सुनेंगे तो उनकी पंद्रहवीं पड़ेगा नहीं न्यायालय क्या मामला है ऐसा कभी हो भी सकता है तो जो अज्ञानी व्यक्ति होंगे वो कहेंगे अरे भाई ये तो भगवान की बातें हैं वो तो उल्टे सीधे काम करते ही रहते हैं हम लोगों की बातें थोड़ेंगे इस तरह से अज्ञानी व्यक्ति उस बात को समझेंगे न स्वीकार करेंगे उनसे कहो जैसे भगवान राम ने आचरण किया यही आदर्श आचरण है ऐसे ही करना चाहिए अरे ऐसे कैसे हो सकता भग्वान भग्वान है भगवान भगवान है हम हम हैं हम तो वैसे आचरण करेंगे जैसे हम हैं तैसे करेंगे और भगवान जैसे आचरण करेंगे जैसे भगवान है हमारी उनकी कौन बराबरी ये विचार क्यों आता है ये अज्ञानी व्यक्तियों का विचार देखो तो यही समझा दिया अज्ञानी लोग ऐसे ही बोलते अज्ञानी लोग अज्ञान में ही बने रहेंगे और अज्ञान का ही आचरण करते रहेंगे और उसी को जस्टिफाई करते रहेंगे कि हम ये ठीक कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होता है सब लोग दुनिया में ऐसे ही करते हैं हम भी ऐसे ही करते हैं एक भगवान ने किया तो उसे नहीं क्या मतलब करते रहेंगे हमारा उससे कोई संबंध नहीं हमें उससे कोई सीखना नहीं नमारा कोई आदर्श है न हमारे लिए कोई काम की बात है इस प्रकार से अपने सोच तो यहाँ पर सब विज्ञानी भी सार्थक रखा है जो ज्ञानी लोग होंगे मतलब समझदार लोग होंगे वही इस अलौकिक कथा को सुनेंगे तो आश्चर्य नहीं करेंगे कहेंगे कि ज्ञान जो ज्ञानवान परमात्मा का शुरू पैसा है परमात्मा के गुण ऐसे हैं, वो जो अवतार लेता तो इस, इस प्रकार का व्यवहार करता है तो ये तो स्वाभाविक है यही ठीक भी है और हर व्यक्ति को भी ऐसे ही करना चाहिए ज्ञानी व्यक्ति तो ऐसे समझेगा और जब उसमें आश्चर्य करेगा और वह उसको अन्यथा मानेगा ऐसा नहीं समझेगा कि हमारे किसी काम का नहीं है समाज की किसी काम का नहीं इसलिए नहीं आचर्य करें असुणी ऐसा समझ करके आश्चर्य नहीं करते कैसा समझ करके देखो एक बात और बताते हैं ये लोग क्या समझते हैं ज्ञान मान कि राम कथा का मित्र जगना ही भगवान की कथा जो है वो उसकी कोई सीमा नहीं मित्र की मन सीमा कोई सीमा नहीं और ऐसे असप्रतीत जिनके मनमाही जिनके मन में ऐसा विश्वास है हा? कि भगवान भी अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है और अनंत कथा होने के कारण से बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं बराबर आती ही रहती हैं, इसलिए कोई लोग आश्चर्य नहीं करेंगे इस रामचरितमानस में ने दूसरी बात रचना की तो कुछ बातें ऐसी भी हैं जो अन्य किसी रामायण में नहीं मिलती विशाल साहित्य है संस्कृत का और तुलसीदास ने उसी साहित्य में ढूंढ ढूंढ करके सब निकाला अध्ययन किया और उसका वर्णन किया लेकिन देखते हैं कुछ बातें ऐसी हैं कि लोग अभी अनुसंधान कर ही रहे कि तुलसीदास ने इस बात को कहां से लाए हैं उन्हें अभी तक ढूंढे नहीं मिला जैसे प्रतापधान की कथा आज तक तो किसी विद्वान को ढूंढे नहीं मिली किस प्राण की कथा है और दुनिया में कहा किसने इस कथा को लिखा था तो ले। तो तो कहते, तो कहते, तो कहते तो तो ऐसी कथा जब लोग आप सुनेंगे तब कहेंगे ये बड़ी आश्चर्य की बात ये कहां से कथा आ गई ये कहा से कथा आ गई ये कैसे हो गया तो तुलसीदास जी कहते देखो भगवान के चरित्र अनंत है अनंत प्रकाशते हैं और फिर जैन कितने कल्पों में कितने बार अवतार लिया है और किस किस कल्प में किस किस प्रकार से उन्होंने आचरण किया है वो सबको तो भला कौन जान सकता है अब किसी जी किस अवतार की भगवान ने कौन सा अवतार लिया और कहाँ कौन घटना घटी और कहाँ से उसको ले आए और यहाँ वर्णन कर दिया तो जाए। अब वो ढूंढो कहा परेशान होते रहेंगे तुलसीदास जी कहेंगे की लोगों को ये बड़ी विचित्र बात लगेगी हम पहले बता दें भगवान की कथा अनंत है और उनको ढूंढना चाहो पार पाना चाहो तो मुश्किल पड़ेगा आपको इसलिए लोगों को विचित्र लगेगी लेकिन जो ज्ञानवान है वो ऐसे ही मान लेंगे कि भगवान ने हमें एक बार उतार लिया उनकी कथाएं भी अनंत हैं इसलिए कहीं से भी ये कथा ले आए होंगे और वहां से आ गई होगी तो की बात नहीं तुलसी राश भी सिद्ध पुरुष रहे दिव्य दृष्टि उनकी रही जो कथाओं में न हो किसी प्राण में तो तुलसीदास जी को वो कथा भी दिख गई उस कल्प की वो कथा भी उनको दिखाई दे गई कि ऐसा ऐसा एक कल्प में भगवान ने ऐसा ऐसा भी किया उसका भी वर्णन कर दिया अब वो तो अब तो कहीं लिखा मिलेगा नहीं किसी पुराण में तो जो तुलसीदास जी स्वयं देख करके आए वहां से साक्षात कि तुलसीदास को कैसे दिख गई तो तुलसीदास ने पैर बता दिया था शुरू शुरू में देखो यथा सुमिद्र साधक सिद्ध सुधान देखें देख भूतल सुधान सुजान ऐसे ही कहते हैं तो गुरु पद रज मृग मनुजन अन्य कर विमल विवेक विलोचन वरण राम चरग भोचन कहते हमने अपनी आंखों में अंजन लगाया है और तो जैसे जमीन के नीचे गड़ी हुई कोई वस्तु तो मिल जाए बन में छिपी हुई वस्तु कोई अंजन लगा के देख ले भगवान के चरित्र लगा करके गुरु के चरणों के अंजन लगा करके फिर देखाते हैं भगवान के चरित्र जगह जगह दिखाई दिए तो वहाँ वहाँ से हम लाए अब लाए तो सब अलौकिक बातें अब आप ढूंढना चाहो परेशान हो चिंता करो तो ये बेकार की बातें हैं इसलिए राम कथा का मित्र जगना ही भगवान राम की कथा की कोई सीमा नहीं अस प्रतीत जिनके मन माही इसको इस विश्वास जिन लोगों के मन में है तो नाना भाती राम ने अवतारा तो फिर भगवान के अवतार तो बार बार हुए नाना भांति हुए मैंने हरा अवतार में भगवान ने कर्म तो वही रहा अयोध्या अवतार लिया दशरथ जी के यहाँ उतार लिया और उसके बाद बाल लीलाएं की और जनक जनकपुरी गए दुबा हुआ वन में गए रावण को मारा ये तो होता ही बार बार लेकिन हर कथा में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है हर कथा में परशुराम जी भी मिलते हैं भगवान राम से क्योंकि परशुराम जी का अवतार पहले होता है उसके बाद में भगवान राम का अवतार होता है तो हर अवतार में जब भगवान राम अवतार लेते हैं तो परशुराम भी मिलते हैं लेकिन कभी परशुराम भी मिलते हैं की जनकपरी पहुंच जाते हैं स्वराज सभा में मिल जाते हैं और कभी जब सीता जी का विवाह हो जाता है और वो चलने लगते हैं अयोध्या में तब रास्ते में मिल पाते हैं लेट हो जाते हैं नहीं पाते हैं तब रास्ते में मिलते हैं तो अभी कहो कि कौन बात सही है अब भाई किसी अवतार की बात एक है किसी अवतार की बात दूसरी है तो उसके लिए आप इस बात की चिंता न करना की कौन सी बात झूठी है कौन है? है बात सत्य है इसलिए कहते हैं नाना भांति राम है अवतारा रामायण सतकोटी अतारा और भगवान की रामायण जो है वो तो सतकोटी अपार है अपार रामायण है सतकोट मैंने सौ करोड़ जिसमें किस लोग हैं ऐसी रामायण है बाल्मीक जी ने जो रामायण लिखी या तो ब्रह्मा जी ने जो रामायण लिखी दोनों के नाम से प्रसिद्ध होता तो ब्रह्मा जी ने एक रामायण लिखी उसका नाम सतकुट रामायण है कोई कहते हैं कि ब्रह्मा जी के ही अवतार वाल्मीक जी थे तो बाल्मीक जी ने जो रामायण लिखी उसी का नाम सतकुट रामायण था सौ करोड़ श्लोक लिख जाने और बड़ी विशाल रामायण हो गयी बाद में इतनी बड़ी रामायण कौन सारी जिंदगी लग जाए तो भी ना पढ़ता तो उसको छोटा संक्षेप किया गया अब आजकल तो जो रामायण शक्ति रामायण करके जो उसके हये है वो जो है उसको बाल्मीकि रामायण उसकी पसार संक्षेप है तो इसे एक प्रकार कहते हैं रामायण अब उसमें जब इतनी बड़ी विशाल रामायण होगी दुनिया में कितनी घटनाओं का वर्णन होगा एक घटना का बड़ा विस्तार होगा एक बारीक करके बात होगी तो उस सबको अगर देखो तो देख करके फिर भगवान की कथा सुनाना शुरू सुन करो तो हर बार जो सुनाएगा तो कोई ना कोई नई बात सुना देगा अगर मान लो सतकोट रामायण पर करके दस आदमी कथा सुनाना शुरू सुन करें तो पूरी तो सुना नहीं पाएंगे हैं? कुछ कुछ सुनाएंगे और तो जो सुनाएगा तो जिसका मन जहां रमा होगा जो कथा उसे अच्छी लगेगी वो, वो सुनाएगा तो आप कहोगे दस आदमियों उसी कथा को सुनो आप कहोगे की आप कहा कि सुना रहे हो तो सतकोट रामायण सुना रहे दूसरे से कहो आप कहा सतकोट रामायण सुना रहे की कथा में तो तालमेल अलग अलग बातें सुना रहे अरे तो सतकोट रामायण में से एक भाग हमें सुना दिया कथा सुना दी तीसरी तीसरी कथा सुना दी इसलिए अंतर हो गया नहीं बाकी सतकोट रामायण में सब कथाएं यही है इस तरह से देखो ये कथाएं इसमें जिन्हों बाल्मीकि की कथाएं फिर उसमें अध्यात्म रामायण की कथाएं पद्म की कथाएं भागवत की कथाएं श्रीमद् भागवत में भी भगवान राम की कथा आती है उसमें भी कुछ अलग अलग बातें हैं जो तुलसी राशि ने नहीं लिखी उसमें कुछ और बातें तालमेल बैठा लो तो आपको बिल्कुल एक ही जैसी कथा बिल्कुल पूरी पूरी नहीं मिली इसलिए कहते हैं कि कल्प भेद हरिचरित्र सुहा कल्पेद के मान हर कल्प में भगवान का अवतार बार बार अवतार हुआ तो कल्प के भेद से हर चरित्र सुहाए एक कल्प में एक चरित्र दूसरे कल्प में दूसरे चरित्र तीसरे कल्प में तीसरे चरित्र इस प्रकार के उनके चरित्रों का भेद हो गया धांत अनेक मुनि समय सुनाए, मुनियों ने जो गाए, भगवान के चरित्र सुनाए तो किसी ने किसी कल्प के सुनाए किसी ने किसी कल्प के सुनाए किसी ने किसी कल्प को सुनाए इस प्रकार से उनमें जो हो सब में अलग अलग भेद हो गया अलग अलग कथाएं हो गई अंतर दिखाई देने लगा इसलिए एक कारण समझा दिया तुलसीदास जी ने इसे रामचर मानसी की बात नहीं अन्न रामायण भी पढ़े और तो कथाएं तरह तरह की दिखाई दे तो आप ये ना समझो कि कथा लिखने वाला देखो यहाँ भूल गया और इसमें देखो वहाँ की कथा ऐसी थी और यहाँ इसने ऐसे वर्णन कर दिया ऐसे नहीं है भूले नहीं बल्कि वो कथा कल्प के भेद से भिन्न भिन्न प्रकार की जैसी थी वैसी वैसी उन्होंने सुना दी कल में भेद हरि सुहाए सुहाये भ्रांति अनेक मुनि समय कहते मुनियों ने अनेक तरह से उन कथाओं को सुनाया और करी न संशय असोग आनी बस इस बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो मन में संशय उत्पन्न नहीं होगा कि कथा की विचित्रता के कारण संशय नहीं हो सकता है तो कहते हैं विचित्र कथा है तो इसमें संशय मत करो ये अलौकिक कथा है इसका आश्चर्य मत करो इसमें संशय मत करो आश्चर्य की बात ये कि ये कथा तो अलौकिक है ऐसे दुनिया में कहीं होते नहीं देखा जाता तो आश्चर्य होगा तो ये तो अलौकिक कथा तो है ही है इसलिए आश्चर्य करने की कोई बात नहीं अब ये कहते हैं इसमें संशय भी नहीं करना चाहिए संशय कब कोई कुछ बोला कोई कुछ बोल रहा तो संशय हो सकता है तो कहते हैं वो संशय भी नहीं करना चाहिए संशय का भी समाधान ये है कि अलग अलग कल्प में भगवान के चरित्र अलग अलग प्रकार के हुए हैं इसलिए ये भेद दिखाई देता है तो सुनिए कथा सादर रखिमानी ऐसे समझ करके जो कथा भगवान की सुनाई जाए उसको तो आदरपूर्वक सुनो बस आदरपूर्वक सुनने के माने क्या है आदरपूर्वक तो सुनते ही है लेकिन देखते हैं कहीं कहीं आदरपूर्वक नहीं भी सुनते हैं जब कथा की आलोचना करने के लिए सुनते हैं कि हम इसमें दोष निकालेंगे तो वो व्यक्ति का जो है वो सुनना आदरपूर्वक नहीं है दोष दृष्टि उसमें देख रहा है उसका कथा में आदर नहीं है कोई कथा सुनता है या सुनाता है तो उसमें अहंकार रखता है कि मैं तो कथा सुनने जाता हूं मैं तो कथा सुनने जाता हूं तो इस कथा सुनने का जो अहंकार है वो उसके आदर को नष्ट कर देता है अब स्वयं अपने हृदय में विचार करके देखो जो अहंकार कथा के सुनने का अहंकार या कथा के सुनाने का अहंकार करेगा उसमें कथा के प्रति आदर करूंगा कोई व्यक्ति इस प्रकार से कथा को सुने कथा हमारे किसी काम की नहीं ये तो पुराने जमाने के लोगों की बातें थी इन लोगों को कोई काम कथा नहीं। तो था नहीं तुलसीदास जी जैसे लोगों तो बैठे बैठे समय काटने के लिए ये करते रहे आजकल हम बहुत बिजी हैं और हम बहुत जरूरी काम में लगे हुए हैं ऐसे समझने वाले व्यक्ति जब कथा सुने तब तो कथा में उनको आदर नहीं हो कथा सुने भी सुनने के लिए बैठे भी तो भी कथा न सुने दुनिया भर की और बातें सोचा करें तो क्या वो आदरपूर्वक सुन रहे जब कथा आदरपूर्वक सुनेंगे तो ध्यान कथा में ही रहेगा और समझने की कोशिश करेंगे भाषा समझने की कोशिश करेंगे भाव समझने की कोशिश करेंगे उसमें जो शिक्षा दी गई वो शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे कुछ शिक्षा को जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे ये सब चारों काम करें तब पता लगे कि हाथ व्यक्ति में आदर भार कथा सुनेगी लेकिन उसमें से कुछ सीखा नहीं कुछ जीवन में धारण नहीं किया तो फिर कहे बात का आदर भार आदर भार और कथा सुनते सुनते नींद आ गई तो कहते ये की बात है इसमें कौन तो से आदर भी बाहर है कथा सुनते सुनते सो गए अरे ये तो बिल्कुल अनादर की बात इसलिए देखते हैं ये कथा जो है ये है तुलसीदास की कहते हैं कि आदर के साथ सुनिए जब आदर के साथ सुनेंगे तब कथा का जो प्रभाव जीवन में दिखाई देना चाहिए और जीवन का जो एक प्रकाश से ओवर हलिंग होकर के नए ढंग से नया व्यक्तित्व निखर करके भीतर से आएगा श्रेष्ठ महान दिव्य जीवन जो बनेगा वो जो आदर पूर्वक सुनेंगे वो अपने जीवन में इस प्रकार की अनुभूति प्राप्त करेंगे और जो लोग आदर पूर्वक नहीं सुनेंगे वे जैसे के तैसे कूपमन रूप बने रहेंगे बेहादिवानी बने रहेंगे और उसी प्रकार संसार के जो काम क्रोध आदि विकार उनमें पड़े रहेंगे और वही संसार के दुख भी भोगते रहेंगे उनको कथा का लाभ जो होना चाहिए उनको नहीं होगा इसलिए कहते हैं आदर्श पूर्वक कथा को सुने सुनिए सुनिए कथा सादर रति मानी सादर भी सुने और रति की माने प्रेम कथा में प्रेम रखें <coughs> दो बातों को मिला दो अगर प्रेम और आदर इन दोनों को मिला दो एकदम मिला दो तो क्या रूप बन जाएगा उसे कहेंगे भक्ति <coughs> भक्ति तत्व तो में एक तो भाव प्रेम का भाव जैसे भगवान में प्रेम भी हो भगवान में आदर भाव भी हो तो दोनों मिलकर के भक्ति भाव बन जाएंगे अकेला जो प्रेम है तो जैसे अपने छोटे बच्चे हैं उनको भी प्रेम हो सकता है लेकिन बच्चों में आदर भाव नहीं होता बच्चे के लिए प्रेम भाव तो है इसलिए बच्चे में भक्ति नहीं होती प्रेम होता है लेकिन माता में प्रेम भाव भी हो सकता है और आदर भाव भी हो सकता है तो दोनों मिला देंगे तो वहां क्या हो जाएगा मात्र भक्ति उत्तर भक्ति तो नहीं हो सकता लेकिन मात्र भक्ति हो सकता है तो क्या मामला ये मामला क्या है हम दो तो पता लगे कि प्रेम के साथ यदि आदर भी हो तो वो भक्ति का रूप धारण कर लेता है अब तुलसीदास जी जब बताते हैं तो ऐसे बताते हैं मैंने जैसे कि विश्लेषण करके ये जो आचार्य लोग जैसे कि समझाते हैं तो उसी राष्ट्रीय ऐसे ही समझाते हैं, शायद बताने का ही तरीका है भक्ति के माने क्या है प्रेम और आदर दोनों और आगे चलकर के एक आचार्य हो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्यकार उन्होंने कहा कि देखो भक्ति में प्रेम तो होना ही चाहिए और आदर भाव तो होना ही चाहिए तब भक्ति होगी लेकिन भक्ति में एक भाव और होना चाहिए कि वही रूप हमारा भी बने जिसके प्रति हमारी भक्ति है वही भाव से भावित होकर के तद्रूप हम भी हैं परमात्मा में भक्ति के माने है परमात्मा में प्रेम परमात्मा में आदर और फिर एक तो भक्ति शब्द तो एक है लेकिन उसके पीछे विश्लेषण करो तो इतने भावी कथे सुनियमित फिर अनंत गुण भगवान के जितने गुण वो भी अनंत है अमित कथा विस्तार और भगवान के जितने चरित्र हैं वो भी अनंत है भगवान की कथा जो है वो भी अनंत है ये अनंत है भगवान अनंत है कि मने देश काल परिचि नहीं है असीम है देश काल वस्तु तो अपरिच्छिन्न तत्व तो जो अनंत कहलाता है। कहलाता तो भगवान जो है देश के परे हैं काल के परे हैं समस्त वस्तुओं के परे हैं उनके तो और कहीं कुछ है नहीं एक वही होकर के सर्वत्र विद्यमान है इसलिए भगवान अनंत है भगवान की गुण भी अनंत है भगवान के यहाँ गुण के माने भगवान के सत्र नहीं है देखो जगह जगह अपने हिसाब से देखा जाता है भगवान के गुण के माने जो कल बता रहे तो उसी प्रकार को देखें गुण के माने हैं भगवान जो हैं, प्रसन्न हैं, भगवान है उदार हैं, कर्मानिधान है दीन बंधु हैं सबका हिस्सा आते हैं सबसे प्रेम रखते हैं शांत स्वभाव है विरक्त है सबका आदर भाव रखते हैं सबसे प्रेम भाव रखते हैं ये भाव भगवान का जो है ये है ये भगवान के गुण है तो अब ऐसे गिना दिए तो कभी कह सकते हैं अरे इतने नहीं ये अनंत है जैसी ऐसी कथा सुनते जाएंगे देखते जाएंगे तैसे अनंत है भगवान का एक बड़ा सुंदर गुण ये है कि वो अवतार लेते हैं तो उसके बाद में कोई भी कार्य अपने मन से नहीं करते जो कुछ कार्य करते हैं वह गुरुजनों की आज्ञा से करते हैं माता पिता कहें तो करें गुरु कहें तो करें ऋषि मुनि कहें तो करें शास्त्र कहे तो करें कोई कहे तो सही तब करें। <hah> भगवान से पूछो ये तुम काम क्यों किया कि हमारी मर्जी आ गई हमें अच्छा लगा तो हमने कर डाला तो ये ऐसे भगवान नहीं करते ये तो दुनिया के लोगों का काम है कहे तुमने ऐसे क्यों बोला कि हमें यही अच्छा लगा इसलिए हमें बोल दिया कई